पत्रावली चार सौ रिजले 2 तो सितंबर 1899 प्रिय जीवन संघर्षों एवं भ्रांतियों की समस्त मात्र है जीवन का रहस्य भोग नहीं है किंतु अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना है किंतु हाय जिस क्षण हम लोगों की वास्तविक शिक्षा प्रारंभ होती है उसी क्षण हम लोगों का बुलावा आ जाता है इसी को बहुत से लोग परजन्म के अस्तित्व का प्रबल प्रमाण मानते हैं सर्वत्र ही कार्यों में एक तूफान उठना मानो एक अच्छी ही बात है उससे सब कुछ स्वच्छ हो जाता है तथा उस कार्य का असली रूप सबके सामने स्पष्ट हो उठता है पुनः उसका निर्माण किया जाता है किंतु उसकी आधारशिला दुर्भेद्य पत्थर की होती है तुम्हारा शुभेच्छु विवेकानंद 424 श्रीमती ओलीबुल को लिखे रिजले मनर चार सितंबर 1899 सौ प्रिय माँ इधर पिछले छः महीनों से मैं भाग्य के दुश्चक्र की चरमावस्था में रहा हूँ जहाँ कहीं भी जाता हूँ दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ता लगता है कि इंग्लैंड में स्टडी अपने काम से उग गया है हम भारतीयों में वह कोई तपस्विता नहीं पा रहे हैं यहाँ क्यों ही जो ही मैं पहुंचता हूँ ओलिया को तेज दौरा हो जाता है क्या मैं आपके पास शीघ्र पहुंच जाऊँ मैं जानता हूँ कि मैं आपकी कुछ अधिक सहायता नहीं कर पाऊँगा परंतु तो अधिक से अधिक उपयोगी हो सकने का प्रयत्न करूँगा आशा है कि आपका सब कुछ शीघ्र ही ठीक हो जाएगा और इस पत्र के पहुँचने के पहले ही ओलिया पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी माँ को सब विदित है मेरे विषय में यही सब कुछ है सतत सत्नेह भौदि विवेकानंद ४२५। सौ स्टडी को लिखित रिजले मनर चौदह सितंबर अठारह सौ निन्यानबे स्टडी लेगेट के घर में मैं केवल विश्राम ही ले रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ अभेदानंद यहीं पर है वह अत्यंत परिश्रम कर रहा है दो एक दिन के अंदर ही एक माह तक विभिन्न स्थानों में कार्य करने के लिए वह चल देगा फिर न्यूयॉर्क में कार्य करने के लिए आएगा तुम्हारे बताए हुए तरीके के आधार पर मैं कुछ करने के लिए प्रयत्नशील हूं, किंतु हिंदुओं के बारे में हिंदू द्वारा लिखी गई पुस्तक को पाश्चात्य देश में कितना आदर प्राप्त होगा मैं नहीं कह सकता श्रीमती जॉनसन के मतानुसार किसी धार्मिक व्यक्ति को रोग होना उचित नहीं है उनको अब यह भी मालूम हो रहा है कि मेरा सिगरेट आदि पीना भी पाप है आदि आदि मेरी बीमारी के कारण कुमारी मूलर ने मुझे छोड़ दिया मुझे एवं तुम्हें यह सोचना चाहिए कि संभवतः उनकी धारणा पूर्णतया ठीक है किंतु मैं जैसा था ठीक वैसा ही हूँ भारत में अनेक व्यक्तियों ने इस दोष के लिए जिस प्रकार आपत्ति की है उसी प्रकार यूरोपीय लोगों के साथ भोजन करना भी उनकी दृष्टि में दोषयुक्त है यूरोपियनों के साथ मैं भोजन करता हूं इसलिए मुझे एक पारिवारिक देव मंदिर से निकाल दिया गया था मैं चाहता हूं कि मेरा गठन इस प्रकार का हो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छानुसार मुझे मोड़ सके किंतु यह दुर्भाग्य की बात है कि मुझे ऐसा व्यक्ति देखने को नहीं मिलता जिससे कि सब कोई संतुष्ट हो खासकर जिसे अनेक स्थलों में घूमना पड़ता है उसके लिए सबको संतुष्ट करना संभव नहीं है जब मैं पहले अमेरिका आया था तब पतलून न रहने से लोग मेरे प्रति दुर्व्यवहार करते थे इसके बाद मज़बूत आस्तीन तथा कॉलर पहनने के लिए मुझे बाध्य किया गया अन्यथा वे मुझे स्पर्श नहीं कर सकते थे अगर उनके द्वारा दी गई खाद्य सामग्री मैं नहीं खाता था तो वे मुझे अत्यंत व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखते थे इसी प्रकार सारी बातें थीं। जो ही मैं भारत पहुंचा, वहां पर तत्काल ही मेरा मस्तक मुंडन कराकर उन्होंने मुझे कॉपिन धारण कराया फलतः मुझे बहुमूत्र की बीमारी हो गई शारदानंद ने कभी अपने अंतर्वास को नहीं त्यागा इसलिए उसके जीवन की रक्षा हो गई उसे केवल सामान्य रूप से वातग्रस्त होना पड़ा विपुल लोक निंदा सहनी पड़ी इसमें संदेह नहीं कि सब कुछ मेरा कर्मफल ही है और इसलिए इसमें मैं आनंद ही अनुभव करता हूँ क्योंकि यद्यपि इससे तात्कालिक कष्ट होता है फिर भी इसके द्वारा जीवन में एक विशेष प्रकार का अनुभव प्राप्त होता है और यह अनुभव चाहे इस जीवन में हो अथवा दूसरे जीवन में उपयोगी ही सिद्ध होता है जहां तक मेरा प्रश्न है मैं स्वयं उतार चढ़ाव के बीच में होकर अग्रसर ही रहा हूँ मैं सदा यह जानता तथा प्रचार करता रहा हूँ कि प्रत्येक आनंद के बाद दुख उपस्थित होता है अगर चक्रविद्धि ब्याज के साथ नहीं तो कम से कम मूल के रूप में ही संसार से मुझे बहुत प्यार मिला है इसलिए यथेष्ट घृणा प्राप्त करने के लिए भी मुझे प्रस्तुत रहना होगा और इससे मुझे खुशी ही है क्योंकि इसके द्वारा मेरा यह मतवाद प्रमाणित हो रहा है कि प्रत्येक उत्थान के साथ ही साथ उसके अनुरूप पतन भी रहता है अपनी ओर से मैं अपने स्वभाव तथा नीति पर अवलंबित हूँ एक बार जिसको मैंने अपने मित्र के रूप में माना है वह सदा के लिए मेरा मित्र है इसके अलावा भारतीय रीति के अनुसार बाहरी घटनाओं के कारणों का अनुसंधान करने के लिए मैं भीतर की ओर देखता हूं। मैं यह जानता हूं कि मुझे मुझ पर चाहे जितनी भी विद्वेश या घृणा की तरंगें उपस्थित क्यों न हो उनके लिए मैं जिम्मेवार हूं एवं यह जिम्मेवारी एकमात्र मुझ पर ही है इसकी अपेक्षा उसका और कोई रूपांतर होना संभव नहीं है श्रीमती जॉनसन ने एवं तुमने एक बार और अंतरमुखी होने के लिए मुझे जो सावधान किया है तदा तुम दोनों को अनेक धन्यवाद सदा ही की तरह स्नेहशील तथा शुभाकांक्षी विवेकानंद ४२६ कुमारी मेरी हेल को लिखित रिजले मनर सितंबर १८९९ सौ प्री मेरी हाँ मैं पहुंच गया ग्रीनेकर से मुझे ईसा बेल का एक पत्र मिला था आशा है कि मैं शीघ्र ही हैरियट एवं उससे मिलूंगा। हैरियट डब्ल्यू समान रूप से मौन रहे हैं चिंता मत करो मैं अपने अवसर की प्रतीक्षा करूंगा और श्री वूली के करोड़पति बन जाते ही अपने पैसे की मांग करूंगा। तुमने मदर चर्च एवं फादर पोप के विषय में कोई बात नहीं लिखी केवल मेरे विषय में समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ खबरें लिखी है बहुत पहले से मैंने समाचार पत्रों में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया है वे मुझे केवल जनता के सम्मुख बनाए रखते हैं और इससे किसी तरह जैसा तुमने लिखा है मेरी किताबों की कुछ बिक्री हो जाती है क्या तुम जानती हो कि मैं अब क्या करने का प्रयत्न कर रहा हूँ पुनः फ्रेंच सीखने जा रहा हूँ अगर इस वर्ष ऐसा करने में मैं असफल हुआ तो अगले वर्ष मैं पेरिस प्रदर्शनी ढंग से देख नहीं पाऊंगा यहाँ मैं अधिक फ्रेंच सीखने की आशा करता हूँ जहाँ नौकर भी फ्रेंच में बातचीत करते हैं तुमने क्या कभी श्रीमती लेगेट से मुलाकात की वह तो एकदम भव्य है उनके अतिथि के रूप में मैं अगले साल पेरिस जा रहा हूँ जैसे कि मैं पहली बार गया था कार्य संचालन के केंद्र के रूप में तथा दर्शन शिक्षा एवं धर्म के तुलनात्मक अध्ययन के लिए अब मैंने गंगा तट पर एक मठ की स्थापना कर ली है इधर तुम क्या करती हो पढ़ती रहो लिखती रहो तुमने कुछ नहीं किया इस समय तक तुम बहुत कुछ लिख सकती थी अगर तुम केवल मुझे फ्रेंच ही पढ़ा पाती तो अब तक मैं बहुत अंशों में फ्रेंच हो गया होता और तुमने यह नहीं किया केवल मुझे बकवास करने की प्रेरणा दी तुम कभी गृण भी नहीं गई आशा है कि वह हर वर्ष पुष्ट होता जा रहा है ईसाई विज्ञान के 24 फुट और 600 पाउंडों को कि तुम अपनी चिकित्सा में मुझे अच्छे अच्छा नहीं कर पाई तुम्हारी चिकित्सा शक्ति के प्रति मैं अपना विश्वास खोता जा रहा हूँ स्वय कहाँ हैं इधर सारे समय शक्ति भर सावधान रह सकने वाला वह वा कितना सुशील बालक है उसके हृदय के लिए साधुवाद शीघ्रता से मेरे बाल सफ़ेद हो रहे थे लेकिन किसी तरह रुक गए मुझे खेद है कि अब कुछ थोड़े से ही सफ़ेद बाल हैं यद्यपि अनुसंधान करने से बहुत से प्रकार प्रकाश में आ जाएंगे मैं इसको पसंद करता हूं और बकरे की तरह एक लंबा सफ़ेद नूर उगाने जा रहा हूं। यूरोप में मदर चर्च एवं फादर पोप अच्छे ढंग से समय बिता रहे हैं स्वदेश लौटते समय मैंने इसका कुछ आभाज पाया और तुम शिकागो में सिंडारेला नृत्य में व्यस्त हो यह तुम्हारे लिए कितनी अच्छी बात है इन बूढ़ों को अगले साल पेरिस जाने और तुमको अपने साथ ले लेने के लिए राजी करो वहाँ देखने के लिए बहुत से अद्भुत दृश्य होंगे दुकान बंद करने के पूर्व फ्रांसीसी अंतिम एवं महान प्रयत्न कर रहे हैं ऐसा लोग कहते हैं बहुत बहुत दिनों से तुमने मेरे पास कोई पत्र नहीं भेजा ठीक है ना? इस पत्र को पाने की तुम पात्री नहीं हो लेकिन तुम जानती ही हो कि मैं कितना भला हूँ और विशेषतया इसलिए कि मृत्यु करीब आ रही है मैं किसी से झगड़ा करना नहीं चाहता ईसा बेल एवं हैरियत से मिलने के लिए मैं मर रहा हूँ मुझे यह आशा ही आशा है कि ग्रेनेकर्स सराय में उन लोगों की रोग निवारण की शक्ति और बढ़ गई है और वे मुझे इस वर्तमान अवनति से उबारने में सहायता करेंगी मेरे ज़माने में इस समय में आध्यात्मिक आहार अधिक मात्रा में मौजूद थे और भौतिक सामग्री की मात्रा कम थी अश्य चिकित्सा विज्ञान के विषय में क्या तुम कुछ जानती हो यहाँ न्यूयॉर्क में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सचमुच अद्भुत कार्य कर रहे हैं एक सप्ताह के भीतर मैं उनसे अपनी हड्डियों की परीक्षा कराने जा रहा हूँ कुमारी हो कहाँ है वह कितनी भद्र और कितनी अच्छी मित्र है हाँ तो मेरी यह कितनी विचित्र बात है कि तुम्हारे परिवार मदर चर्च और उनके पादरी ने मठवासी और लौकिक दोनों प्रकार के मेरे ऊपर किसी अन्य परिवार की अपेक्षा जिसे मैं जानता हूँ अधिक प्रभाव डाला है ईश्वर सतत तुम्हारा कल्याण करे इस समय मैं आराम कर रहा हूँ और लेगेट दम्पत्ति कितने उदार हैं कि मुझे घर जैसा लग रहा है डोई जुलूस देखने के लिए मैं न्यूयॉर्क जाने की सोच रहा हूँ मैंने वहाँ के अपने मित्रों से मुलाकात नहीं की है अपने विषय में सब बातें मुझे बताना मैं सुनने के लिए बहुत इच्छुक हूँ तुम जो को तो जानती हो मैंने अपनी लगातार बीमारी से उनकी भारत यात्रा में विघ्न उपस्थित कर दिया किंतु वे बहुत ही क्षमाशील एवं सज्जन हैं वर्षों से श्रीमती भूल और वे मेरी अभिभावक देवदूत देव रही हैं आगामी सप्ताह में श्रीमती बुल के यहाँ आने की आशा है वो यहाँ पहले आ गई होती लेकिन उनकी पुत्री ओलिया को बीमारी का दौरा चलता रहा उसने बहुत कष्ट झेला लेकिन अब खतरे से बाहर है यहाँ पर श्रीमती बुल ने लेगेट के कुटीरों में से एक को एक ले रखा है और यदि शीत ऋतु का आगमन समय से पहले नहीं होता तो हम यहाँ अभी एक महीने तक आनंद उठा सकते हैं स्थान कितना मनोरम है उपवनों एवं लानों से संयुक्त। एक दिन मैंने गोल्फ खेलने का प्रयत्न किया मुझे यह बिल्कुल ही मुश्किल नहीं जान पड़ता है केवल इसके लिए अच्छे अभ्यास की आवश्यकता है क्या तुम अपने गोल्फिंग मित्रों से मिलने के लिए जब ही फिलाडेल्फिया नहीं गई तुम्हारी योजनाएं क्या है अपने शेष जीवन में क्या करने का सोच रही हो क्या किसी कार्य के लिए तुमने विचार किया है मुझे एक लंबा पत्र लिखना लिखोगी जब मैं नेपल्स के मार्गों से गुज़र रहा था मैंने एक महिला को देखा जो तीन और महिलाओं के साथ जा रही थी वे निश्चय ही अमेरिकी थी वह तुमसे इतना मिलती जुलती थी कि मैं उनसे कुछ कहने ही जा रहा था किंतु जब मैं नज़दीक गया मुझे अपनी गलती मालूम हो गई सम्प्रति विदा शीघ्र लिखना सतत तुम्हारा प्यारा भाई विवेकानंद